पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय न्याय दर्शन प्रमेय पहला आत्मा जिसके पहचान के लिए इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान और प्रयत्न लिंग है यही भोगता है दूसरा शरीर जो चेष्टा इंद्रियों और अर्थों का आश्रय और भोग का स्थान है तीसरा इंद्रियां घ्राण रसना चक्षु त्वचा श्रोत्र जिनके उपादान कारण क्रम से पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है ये भोग के साधन करण हैं अर्थ चौथा अर्थ गंध रस रूप स्पर्श और शब्द जो पाँचों इंद्रियों के यथाक्रम भोगने योग्य विषय और पाँचों भूतों के यथा योग्य गुण हैं पाँचवा बुद्धि ज्ञान उपलब्धि ये तीनों पर्याय शब्द हैं अर्थों का भोगना अर्थात अनुभव करना बुद्धि है छठवां मन जिसका लिंग एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों से एक समय में ज्ञान न होना है जो सारी इंद्रियों का सहायक और सुख दुखादि का अनुभव कराने वाला है सातवां प्रवृत्ति मन वाणी और शरीर से कार्य का आरंभ होना प्रवृत्ति है आठवां दोष प्रवृत्त करना जिनका लक्षण है राग द्वेष और मोह तीन दोष हैं वा प्रेत भाव पुनर्जन्म अर्थात सूक्ष्म शरीर का एक स्थल शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना प्रेत भाव है दसवां फल प्रवृत्ति और दोष से जो अर्थ उत्पन्न हो उसे फल कहते हैं फल दो प्रकार का होता है मुख्य और गौड़ मुख्य फल सुख दुख का अनुभव है और सुख दुख के साधन शरीर इंद्रियां विषय आदि गौड़ फल है यहाँ दोनों फलों के ग्रहण करने के लिए अर्थ कहा है राग द्वेष और मोह जो दोष है उनमें से मोह राग द्वेष का कारण है और प्रवृत्ति फल की उत्पादक है 11. दुख जिसका लक्षण पीड़ा है, सुख भी दुख के अंतर्गत है क्योंकि सुख बिना दुख के नहीं रह सकता 12. अपवर्ग दुख की अत्यंत निवृत्ति अर्थात ब्रह्म प्राप्ति अपवर्ग है इन दोनों दर्शनों के अनुसार आत्मा आकाश काल दिशा मन और और वायु अग्नि जल और पृथ्वी के परमाणु नित्य है और शरीर इंद्रियां, चारों स्थलभूत अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और इससे बनी हुई सारी सृष्टि अनित्य है नित्य द्रव्य निरवयज होना चाहिए आत्मा आकाश काल और दिशा विभु अर्थात व्यापक होने के कारण और मंत तथा चारों भूतों के परमाणु जो अड़ु हैं अति सूक्ष्म होने के कारण निर्यव होने से नित्य है इस अंश में विभू और अड़ु द्रव्य समान है किंतु अड़ु परिच्छिन्न एक देशीय होने से सक्रिय होते हैं और विभू व्यापक होने से निष्क्रिय इस अंश में अड़ु और विभू एक दूसरे से विरोधी धर्म वाले हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु शरीर इंद्रियां तथा भूमंडल आदि समस्त मूर्तिमान पदार्थ अवयव वाले सक्रिय और अनित्य हैं इन दोनों दर्शनों ने सांख्य के सदृश परमात्म तत्व को आत्म तत्व में सम्मिलित कर दिया है अर्थात उसका अलग वर्णन नहीं किया है इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इन्होंने उसके अस्तित्व को अस्वीकार किया है ईश्वरीय ज्ञान वेद को दोनों दर्शनों ने अगम शब्द प्रमाण माना है इस प्रकार परमात्म तत्व का अलग वर्णन न करने का कारण यह है कि इन दोनों दर्शनों ने वेदांत के समान हे हेतु अर्थात दुख का कारण अविद्या मिथ्या ज्ञान या अविवेक माना है हान अर्थात दुख का अत्यंत अभाव स्वरूप अवस्थिति अपवर्ग निश्रेयस या ब्रह्म प्राप्ति बतलाया है किंतु हानोपाय अर्थात दुःख निवृत्ति का साधन जहां वेदांत ने ब्रह्म ज्ञान बतलाया है वहां इन दोनों दर्शनों ने जड़ और चेतन तत्व का विवेक अर्थात तत्व ज्ञान माना है